गाजर बात नहीं करती है कैथरी एक बार बहुत पहले एक लड़का और एक लड़की खेल रहे थे मुझे भूख लगी है लड़के ने कहा मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास एक सेब है लड़की ने कहा पर मुझे एक सेब नहीं चाहिए लड़के ने कहा मुझे लगता है कि मैं गाजर लाने के लिए बगीचे में जाऊँगा मैं यहीं रहूंगा लड़की ने कहा फिर तो लड़का बगीचे में गया वो एक गाजर को खींचने लगा हर बार जब वो खींचता तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती मुझे मत खाओ गाजर ने कहा अगर तुम मुझे खाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा यह सुनकर लड़का उछल पड़ा उसने कहा यह गाजर नहीं हो सकती मुझे पता है कि गाजर बात नहीं करती है क्या तुम्हें पक्की तौर पर कह सकते हो कुत्ते ने पूछा जो वहां आराम कर रहा था क्या लड़के ने कहा अब मुझसे कौन बात कर रहा है क्या क्या यहाँ और कोई है हाँ कुत्ते ने कहा यहाँ पर कई है गाजर है और मैं भी हूं लड़के ने कभी भी बात करने वाली गाजर या बात करने वाले कुत्ते के बारे में नहीं सुना था वो बहुत डर गया वो छिपने के लिए पेड़ के पीछे भागा यहाँ मत छिपो, पेड़ ने कहा लड़का वापस कूदा उसने कहा क्या कोई मुझसे बात कर रहा है वो पेड़ नहीं हो सकता क्योंकि मुझे यकीन है कि पेड़ बात नहीं करते इतना यकीन मत करो पेड़ ने कहा क्या लड़के ने पूछा क्या यहाँ कोई है हाँ पेड़ ने कहा गाजर यहाँ है कुत्ता यहाँ है और मैं भी यहाँ लड़के ने कभी बात करने वाली गाजर या बात करने वाले कुत्ते या बात करने वाले पेड़ के बारे में नहीं सुना था वो बहुत डर गया इसलिए वो लड़की को खोजने के लिए दौड़ा क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ मिला लड़की ने पूछा नहीं लड़के ने कहा हर बार जब मैंने गाजर खींचने की कोशिश की तो गाजर ने मुझसे बात की फिर कुत्ते ने मुझसे बात की फिर एक, ने की, और फिर एक पेड़ ने मुझसे बात की लड़की ने लड़के को एकदम उदास पाया तुम बहुत देर तक धूप में घूमे हो अब तुम घर पर जाकर आराम करो हाँ मुझे सख्त आराम की जरूरत है जब लड़का चला गया तो लड़की अपना सेब खाने बैठी है कितना मूर्ख लड़का है सेब ने कहा हर कोई जानता है कि गाजर बात नहीं करती है समाप्त